यो, और बहनों अखबारों में कुछ चार पांच रोज के पे पहले शायद आया होगा शायद नहीं है लेकिन आया था वो मुझे साथ है यहाँ एशिया के, के लोग काफी आने वाले हैं एक लेबर कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो वो शायद तीस तारीख को होगी सत्ताईस सत्ताईस सत्ताईस को सत्ताईस कोई पता नहीं था तो वो खोलने के लिए मैं जाऊँगा ऐसा अखबारों में था उसको तो कोई पता भी नहीं था किसी को मैंने कहा भी नहीं है तो मैं जाने वाला हूँ और मैंने तो एक अखबार न बिछा तो उनको कह लिया कि ये कहाँ से निकला है उसको उसका विरोध करो कहो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है लेकिन हुआ नहीं तो पिछले मुझको पूछा जगजीवन राम जी ने जो लेबर मेंबर है यहाँ मिनिस्टर हैं हमारे के तुम्हारे आना है लेकिन वो तो संबार है इसलिए तो बाकी पूछने की भी बात नहीं रही सकती तो मैंने कहा कि मुझको पता ही नहीं है कि मैं जाने वाला हूँ और मैं जाना भी चाहता नहीं हूँ तो उन्होंने कहा क्या वो तो अखबारों में है तो मैंने पीछे जवाबाल जी से पूछा कि ऐसा कोई मैंने गलती से भी कह दिया है तो उसको आश्चर्य हुआ कि मुझको तो कोई पता ही नहीं था और मैं कोई आसानी करता हूं कि तुम्हारे वहां आना है तो मैं तो इतनी बात कह देता हूं कि मुझको कोई वहाँ जाने का है ही नहीं और आज सबको समझ लेना चाहिए कि मैं किसी और काम का रहा ही नहीं मेरे पास एक काम पड़ा है वो काफ़ी सी ज़्यादा है ऐसा मैं महसूस करता हूँ वो काम अगर सफल हो जाता है और मैं समझूँ कि अभी ठीक है क्योंकि तो वो तो मेरा जीवन भर का कार्य है कि हम सबको मिल कर रहें और एक मुल्क के हैं एक मुल्क में पैदा हुए हैं पीछे कोई भी हो मुझको कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान ही और हिंदू है मुसलमान है पारसी है ख्रिस्ती है ईसाई है मुझको कोई परवा नहीं लेकिन हिंदुस्तान के हैं वो मेरे लिए काफ़ी है वो सब हिंदुस्तान के हैं और उनको हिंदुस्तान में जीना है हिंदुस्तान में मरना है सब करना है और साथ साथ करना है तो वो क्यों डरे? ऐसा जो आदमी हमेशा से बचपन से सपना का सेवन करता आया है उसको जब ऐसा आघात मिलता है और जिसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की आज़ादी के लिए तो आज़ादी तो आ जाती है तो उसके साथ ये जहर भी फैल जाता है तो बुरा लगता है तो मैंने सोचा कभी मेरे लिए दूसरा काम क्या हो सकता है ये होता है तो हो नहीं होता है तो भी नहीं से यहाँ तो आज तो भजन में गया कि कोई निंदो कोई वंदो उससे क्या हुआ सब कुछ एक ही है जो रामचंद्र का नाम देता उसका भजता है सब उसको अर्पण कर देता है उसके लिए क्या चीज है वो तो है लेकिन उसको प्रयत्न तो करना चाहिए तो प्रयत्न में सारा जीवन व्यतीत होता है वो किसी काम को करने का कोई उत्साह नहीं है तो मैंने कह दिया कि मैं आज इतना कह तो रहूँगा अभी हमेशा के मतलब आज भी कोई वो, वो कमरिया तो आ गई है और जिसको भेजना चाहिए वहाँ तो भेजी जाती है दरिया बड़ा है इतनी कम कमल चाहिए कमल और वो कैसे सबको पहुंचा सकती है वही तो बात कही जाती है लेकिन ईश्वर बहुत बड़ा है सबको पहनने का लेटा है खाने का लेटा है तो जो निराधार बन गए हैं करोड़पटी थे वो आज भी खाली से बन गए हैं तो उनको भी ईश्वर पहुंचा देगा अगर हम सच्चे होते हैं तो अगर हम नालायक बनते हैं तो सिर्फ नंगा रहना पड़ेगा भूखों भी रहना पड़ेगा ऐसा हाथ है दुनिया का तो वो तो, तो हुआ अभी कल मैं आपको से बात कही थी ये खुश लोग जिसको होता है उसके बारे में उस वक्त तो मैंने मैंने आपको नाम भी दिया था कि एक जगदीश हंकर बड़े आदमी है विद्वान हैं और उनको ये रोग था अभी बिल्कुल नाबुद हो गया है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं लेकिन काफ़ी अंकुश में आ गया है लेकिन काम वही करते हैं और उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं जितने कुष्ट रोगी हैं उनको मिलते हैं जुलते हैं उनके लिए काम करना वो सब करते हैं तो उनकी मेहनत तो जबरदस्त है और वो तो वो वो तो मद्रास में रहते हैं कोई वड्ढा में नहीं रहते हैं लेकिन आज कई दिनों से वड्ढा में जाकर बेच गए हैं और इस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ खत वो किताब में उसको भेज दी थी और उसमें मुझको लिखने का कहा तो मैं भदा कल तक मैंने दिखाई नहीं था आज फज्जर में मैंने पढ़ लिया तो मैंने देखा कि इसमें क्या है तो वो एक चीज लिखते हैं जब तो मैंने सोचा तो मैं साफ कर दूंगा वो, वो कहते हैं कि जिसको कोष्ठ रोग हो जाता है उसको लेपर मत कहो लेपर एक ऐसा उसमें से बुरा मानी निकाल देते हैं लोग कि तो वो तो अछूत से भी बदतर है वो तो अछूत पहले कोई बडी थोड़ा करता है वो तो हमने अपने पापों से अपने गुनाह से किसी को अछूत मान लेते हैं वो तो कोई पापी नहीं है वो अछूत नहीं है लेकिन जिसको हम अछूत मान कर ले जाते हैं जिसको छूने से हम ऐसा मानते हैं कि हम पलित हो जाते हैं उससे भी ये बदतर है ऐसा एक चीजों में पड़ गया है तो वो कहते हैं कि वो नाम क्या लेना था वो नाम मतलब ऐसा कहो तो वो रोगी है लेपरेसी का रोगी है कुष्ठ तो रोगी है ऐसा तो कहो लेकिन उसको वो वो लेपर है ऐसा मत कहो क्योंकि उसके साथ एक एक दिल में, दिल में पर मन पर असर ऐसा हो गया है ठीक कहते हैं और नहीं भी ठीक कहते हैं मेरी निगाह में क्योंकि आदमी को एक कहने से कोई थोड़ा ऐसा बन जाता है हाँ अगर वो माने कि मैं किसी को बुरा कहूँ और पीछे वो बुरा बन जाए इससे तब तो बड़ी खराब बात है तब तो उसको नहीं कहना चाहिए बाकी तो कहते हैं कि गुलाब का पुष्प है उसको गुलाब कहो या तो किसी नाम से कहो वो कोई गुलाब मिल नहीं सकता है उसमें जो एक सुवास भरी है सुगंध भरी है वो सुगंध कभी नहीं छोड़ेगा उसको पीछे जो कुछ भी नाम देना है बद से बद नाम कोई समझ सकते हैं ऐसा भी लोग तो बदनाम देने से भी वो गुलाब का पुष्प पुष्पू बदनामी नहीं हो सकता है ऐसा मैं मानने वाला इसलिए मैं समझता हूँ कि वो जगदीश सिंह कहते तो हैं वो ठीक है लेकिन उसमें कोई बहुत नहीं है इतना मैं कहूँगा कि जिसको वो तो जिसका स्पर्श दोष होता है ऐसा कहते हैं ना तो उस स्पर्श दोष को तो कोई एक ही है मना कि किसी को कोई ऐसा खश हो जाती है खुजली हो जाती है उसका स्पर्श करो तो खुजली हो जाएगी ऐसा कहते हैं किसी को सर्दी हो जाती है तो कहते हैं कि उसका स्पर्श करोगे तो सर्दी हो जाएगी ऐसे तो काफ़ी लोग पड़े हैं कॉलेरा हुआ वो प्लेग हो गई तो उसका स्पर्श करो तो लोग डर जाते हैं लेकिन ये लेपर है और तो उससे भी बड जाते हैं तो वो कहते हैं मैं भी कहता के उसके उसके प्रति घृणा क्या करना था घृणा करे तो घृणा का क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि एक आदमी जब सचमुच निर्भर बन जाता है उसका मन ऐसे बिगड़ जाता है लोगों की का तिरस्कार करता है जो तिरस्कार पात्र नहीं है उसका क्या तिरस्कार करना था सारी जाति की जाति वो वो वो कम जात है ऐसा वो तिरस्कार हुआ वो जो कहते हैं वो निर्भर बन जाते हैं तो आज तो हम सब इस दृष्टि से तो डेपर बन गए हैं वो जो डिप्रेशन हमारे में है वो रोग है वो निकल जाना चाहिए वो मैंने आप लोगों से कल तो कह दिया था मैंने सोचा कि तो आज भी मैं उसको दोहरा दूंगा वो तीस तारीख को तो मिलने वाली है उस बारे में मैंने आपको ये भी कह दिया था कि राजकुमारी जी जाने वाली थी जाना चाहिए था उसको डॉक्टर यीवराज मेहता वो भी जाने वाले थे जाना चाहिए था लेकिन मैंने सुना दिया था आपको कि वो दोनों ही काम में इतने गिरफ्तार पड़े हैं कि एक दिन की फुर्सत देना और चला वो दुश्वार उसको हो जाता था तो मैंने तो कह दिया क्योंकि जैसा मैंने उनकी जबान से सुना था लेकिन उन्होंने अखबार में पढ़ा तो कहा कि नहीं तो निश्चय किया कि मैं एक दिन के लिए चला जाऊँगा डॉक्टर मेहता तो उसने कहला भेजा तो मैंने नहीं सोचा तो मैं आपको वो भी कह दूंगा तो मैंने कहा तो वो नहीं जाएंगे लेकिन अभी मैंने समझ लिया है कि उन्होंने तो तय कर लिया है कि किसी ने किसी तरह से यहाँ काम तो कर रहे हैं तो उसको छोड़कर एक दिन के लिए चले जाएंगे तो पीछे दूसरे नहीं आ सकते हैं जिस रोज गए उसी रोज तो वहाँ से नहीं आ सकते हैं क्योंकि वहाँ तक तो वो हवाई जहाज जाता नहीं हवाई जहाज तो नागपुर तक जाएगा नागपुर से पीछे उनको मोटर में जाना होगा ऑटो तो ट्रेन से जाए पीछे आते हैं तो वो एक रोड नहीं दूसरे रोज आ सकते हैं को तो तो तो को जाएंगे, को तो वो वो कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस तो आ सकते हैं, ऐसा हमको तो लगता है तो दो दिन को देना पड़ेगा ऐसे हाल हमारे हैं दूसरा आपको मैं कहना नहीं चाहता हूं इतनी ही आज तो बात करूंगा